भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन बौद्ध मत के संप्रदाय महासाघिक तथा स्थवीरवादी के मतभेद से इनकी अनेक शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ हुईं इनके मतों में बड़े वैचित्र थे परंतु ये सब सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाए महायान और हीनयान संप्रदायों ने भिन्न रूप धारण किए और बाद को बौद्ध मत ने परिशुद्ध दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश किया इनके चार भिन्न भिन्न संप्रदाय हो गए और इन सबों ने विश्व के पदार्थों की सत्ता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हिणयान की दो शाखाएं हुए वैभासिक तथा सौत्रांतिक महानिर्माण के पश्चात तीसरी सदी में वैभासिक मत की तथा चौथी सदी में सौत्रांतिक मत की सिद्धि हुई महायान की भी दो शाखाएं हुई योगाचार या विज्ञानवाद तथा माध्यमिक या शून्यवाद ऐतिहासिक विचार में माध्यमिक योगाचार की अपेक्षा प्राचीन मत है किंतु दार्शनिक तत्व के विचार को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक मत सबसे अंतिम अर्थात चरम कोटि के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है अतएव दार्शनिक ग्रंथ में दार्शनिक विचार के क्रम को ध्यान में रखकर वैभाविक स्वतारंतिक योगाचार तथा माध्यमिक इसी क्रम से इनके मतों का विचार किया जाता है प्रत्येक मत में विशेष विवरण देने के पूर्व इन चारों के विशिष्ट विचारों का क्रमिक संबंध दिखाने के निमित्त इनके दृष्टिकोणों का यहाँ पहले ही दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है वैभासिक मत में जिस जगत का इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभव होता है उसकी बाह्य सत्ता है इसका हमें प्रत्यक्ष और कभी कभी अनुमान से भी ज्ञान प्राप्त होता है इस जगत की सत्ता चित्त निरपेक्ष है साथ ही साथ हमारे अंदर चित्त तथा उसकी संतति की भी स्वतंत्र सत्ता है अर्थात जगत एवं चित्त संतति दोनों की सत्ता पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से वैभाषिक मत में मानी जाती है यह सत्ता प्रत्येक क्षण में बदलती रहती है अर्थात ये लोग क्षण भंगवाद को स्वीकार करते हैं वस्तुता क्षण भंगवाद को तो सभी बौद्ध मानते हैं सौतांत्रिकों का कथन है कि बाह्य सत्ता तो है अवश्य किंतु इसका ज्ञान हमें ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता चित्त में स्वभावतः कोई आकार बौद्ध नहीं मानते यह शुद्ध और निराकार है किंतु इस चित्त में आकारों की उत्पत्ति तथा नाश होता ही रहता है ये आकार चित्त के अपने धर्म तो है नहीं ये है बाह्य जगत की वस्तुओं के आकार इस प्रकार चित्त के आकारों के द्वारा बाह्य सत्ता का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है यह स्वान्तिकों का मंतव्य है वैभासिकों की तरह भंगवाद को ये भी मानते हैं इन दोनों के सिद्धांतों का विचार करने से यह स्पष्ट है कि बाह्य जगत की सत्ता तो दोनों मानते हैं किंतु दृष्टि के भेद से एक के लिए चित्त निरपेक्ष और दूसरे के लिए चित्त सापेक्ष अर्थात अनुमेय सत्ता है दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि सौत्रांतिक मत में सत्ता की स्थिति बाह्य से अंतरमुखी हो गई योगाचार के मत में बाह्य सत्ता का सर्वथा निराकरण किया गया है इनके मत में चित्त में अनंत विज्ञानों का उदय होता रहता है ये विज्ञान परस्पर भिन्न होते हुए भी वासना संक्रमण के कारण एक दूसरे से संबद्ध है परंतु फिर भी सभी स्वतंत्र हैं यह विज्ञान स्वप्रकाश है इनमें अविद्या के कारण ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञे के भेद की कल्पना भर हम कर लेते हैं इस मत में बाह्य जगत की सत्ता नहीं है ये लोग केवल चित्त की संतति की सत्ता को मानते हैं और सभी वस्तुओं को ज्ञान के रूप में कहते हैं इनके मत में यह विज्ञान या चित्त संतति क्षणभंगिनी है इस प्रकार क्रमशः बाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता पश्चात अनुमेय सत्ता तत्पश्चात बाह्य जगत का निराकरण और सभी वस्तु को विज्ञान स्वरूप मानना इस प्रकार क्रमिक अंतर जगत की तरह तत्व के यथार्थ अन्वेषण में बौद्ध लोग लगे थे अंत में विज्ञान का भी निराकरण शून्यवाद मत में किया गया इस प्रकार बाह्य और अंत सत्ता दोनों का शून्य में विलयन कर दिया गया वह शून्य एक प्रकार से अनिर्वचनीय है यह सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा सत्य और असत ये दोनों स्वरूप शून्य के गर्भ में निर्माण को प्राप्त किए हुए हैं यह अभावात्मक नहीं अभावात्मक नहीं है एवं अलक्षण है अविद्या के कारण इसी शून्य से समस्त जगत की अभिव्यक्ति होती है इस प्रकार प्रत्यक्ष बाह्य सत्ता से अनुमेय बाह्य सत्ता उसे अंत विज्ञान मात्र सत्ता और पुनः शून्य में निर्माण की सत्ता को देख यह कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में निस्वभाव अनिर्वचनी अलक्षण आदि शब्दों के द्वारा निरूपण किया गया ही परम तत्व है यही महानिर्माण पद है यही पहुंचकर साधक परम पद की प्राप्ति करते हैं इसके परे कोई गंतव्य पद नहीं है इस शून्य में विलयन होने के उद्देश्य से आरंभ में ही क्षण भंगवाद को बौद्धों ने स्वीकार किया इस प्रकार चारों संप्रदायों में संभव समन्वय का प्रदर्शन कर अब अति संक्षेप में इनका विशेष विवरण आगे दिया जाता है